दोस्तों, स्टॉक मार्केट हमेशा एक जंगल लगता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, और अक्सर लगता है कि सिर्फ एक्सपर्ट्स या इंसाइडर्स ही पैसा बना सकते हैं। लेकिन जोएल ग्रीनब्लैड कहते हैं नहीं, एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको सिस्टेमैटिकली मार्केट से बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है। सोचिए, एक � और क्या ये company अपना capital efficiently use करती है? Greenblad इन दो चीजों को combine करके बनाते हैं The Magic Formula. एक ऐसा system जो high quality और low price companies को pick करता है. और history के results दिखाते हैं कि ये formula बार-बार market को beat करता है. The little book that still beats the market एक manual है जो हमें सिखाता है कि investing को rocket science बनाने की जरूरत नहीं. बस रूल्स फॉलो करो, पेशेंस रखो और मार्केट को अपने फेवर में काम करने दो। तो तैयार हो जाओ क्योंकि अब हम जानने वाले हैं कि एक आम बंदा भी एक डिसिप्लिन्ड फॉर्मूला के जरिए एक्स्ट्रा आर्डिनरी रिजल्ट्स ले सकता है।